अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की पंचम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है भाष्य में भाष्यकार भगवान ने अत्र देवह स्वप्ने महिमा अनुपश्यति इस प्रथम अवांतर वाक्य का जो अर्थ बताया पहले अत्र पदार्थ बताया बताया फिर पूरा वाक्य अर्थ अत्र पदार्थ है जागृत और सुसुप्ति का अंतराल और इस अंतराल में जो अवस्था होती है उसका नाम है स्वप्नावस्था और उस स्वप्नावस्था में एश देवश्दी मन महिमा का अनुभव करता है ये बताया गया अत्र स्वप्ने महिमानम अनुपश्यति इस वाक्य से इस वाक्यर्थ पर शंका हो रही है इस वाक्य में महिमा अनुभव के कर्ता के रूप में अनुभविता के रूप में एश देवह शब्दित मन को बताया गया मन को कर्ता कहने का अर्थ है स्वतंत्र कारक समझना तो अनुभव के प्रति तो मन करण कारक है महिमा अनुभव के प्रति करन कारक होते हुए उसे स्वतंत्र नहीं कह सकते कर्ता नहीं कह सकते करण तो कर्ता से प्रेरित होता है काष्ट छेदता से प्रेरित होता है काष्ठ छेदन का करणभूत कुठार यानी कुल्हाड़ी ऐसे अनुभविता से प्रेरित मानना चाहिए अनुभव के करण रूप मन को न कि अनुभविता स्वतंत्र तो यह मन अनुभव के प्रति करण होता हुआ भी अनुभवीता के रूप में श्रुति के द्वारा कैसे प्रस्तुत किया गया ये प्रश्न हुआ इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि नहीं सो दोष ये दोष प्रकृति श्रुति में नहीं है क्योंकि जाग्रत अनुभवित्व यानी जाग्रत भोक्तृत्व या स्वप्नभोक्तृत्व अनुभविता कहते भोक्ता को भोक्ता अनुभविता का अर्थ है स्वप्नभोक्ता और जाग्रत अनुभविता का अर्थ निकलेगा जाग्रत भोक्ता जाग्रत अनुभविता तो जाग्रत अवस्था भोक्तृत्व या स्वपनावस्था भोक्तृत्व आत्मा में स्वतः नहीं है मन रूप उपाधि निमित्तक ही आत्मा में जाग्रत में भी और स्वप्न में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है इसलिए आत्मा स्वतः न जाग्रत न स्वप्न किसी में भी भोक्ता नहीं करता नहीं मन उपाधि निमित्त तक ही स्वतः अकर्ता अभोक्ता आत्मा अ अ में कर्तृत्व भोक्तृत्व है ये ऐसा होने के कारण जिस मन रूप उपाधि के कारण अभोक्ता यानी अन अनुभवीता आत्मा भी अनुभविता बन जाता है माना जाएगा मुख्य भोक्तृत्व उसी में है स्वतः अदाहक अयोगोलक भी दाहक बन जाता है जिस अग्नि के संबंध से मानना चाहिए अग्नि में स्वतः दाहकत्व है मुख्य दाहकत्व है ऐसे ही आत्मा में स्वतः अनुभवी नहीं है और मन रूप उपाधि के संसर्ग से अनुभवी आता है तो मानना चाहिए मन में ही मुख्य अनुभवी है स्वप्न स्वप्न का अनुभवी इसलिए यदि मन को श्रुति अनुभविता कहती है तो ये कोई दोष नहीं है ये यहाँ पर नए स इस वाक्य से कहा गया नए स है क्षेत्र स्वातंत्र्यस्य मन उपाधि कृतत्व तो इस वाक्य से कहा गया ना क्योंकि क्षेत्रज्ञ में जो स्वातंत्रि अनुभवी तृत्व है अनुभव के प्रति कर्तृत्व रूप स्वातंत्र लेना वह क्षेत्रज्ञ ने जीवात्मा में मन रूप उपाधि निमित्तक है स्वतः नहीं है और मन उपाधि निमित्तक ही आत्मा में कर्तृत्व जागरण के प्रति और भोक्तृत्व हैं और स्वप्न के प्रति भी इसे समझाने के लिए मूल भाष्य में एक वृदारण्य वाक्य भी प्रमाण के रूप में बताया सधि स्वप्नो भूतवा ध्याय तीव ले लाएती इसमें धी शब्दित मन का परिणाम स्वप्न को बताया गया स्वप्न परिणाम है और धी शब्दित मन परिणामी है परिणाम परिणामी के वाचक शब्दों में समानाधिकरण प्रयोग लोक में देखा जाता है क्षीरम दधि भूत अवतिष्ठते इत्यादि वाक्य में जैसे ऐसे सधि स्वप्नो भूतवा ध्याती व लेलायती व वा, इस वाक्य में परिणाम के वाचक स्वप्न शब्द का और परिणामी के बोधक धी शब्द का समानाधिकरण प्रयोग उपपन्न है ये सब यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके इसलिए तस्मान मनसो विभूति अनुभवे स्वातंत्र वचन न्याय एवं न्याय का अर्थ उचित यहाँ तक अत्र स्वप्ने महिम अनुपश्यति इस वाक्य के द्वारा बताया गया जो स्वप्ना अनुभव के प्रति एस शब्दित मन के प्रति स्वातंत्रि कर्तित्व है वह उचित है गलत नहीं है ये बताया गया अनुचित की शंका की गई थी उस शंका का निराकरण करके औचित्य सिद्ध कर दिया अब मन उपाधि सही तत्व स्वप्न काले इत्यादि से दूसरी शंका की जा रही है अत्र स्वप्ने महिम अनुपश्यति इस वाक्यार्थ पर कहते हैं इस वाक्य का अर्थ स्वप्न में अनुभविता मन है ऐसा मानेंगे तो बृहदारण्य श्रुति का जो वचनांतर है उसका विरोध होगा तो श्रुत्यंतर विरोध नामक दोष की शंका की जा रही है मन को स्वप्न में अनुभविता स्वीकार करने पर अनुभव का करण न मान करके अनुभविता मन को मानेंगे तो बृहदारण्यक के वचनांतर का विरोध नामक दोष की आशंका इस वाक्यार्थ पर की जा रही है और उस शंका का भी निराकरण होगा तब जो वाक्यार्थ बताया वह निर्दोष माना जाएगा नहीं तो श्रुतियंतर विरोध नामक दोष बना रहेगा तो आगे का जो भाष्य वाक्य है वो इसी के लिए है आक्षेप करके निराकरण करने के लिए अभी जो अत्रेश अत्र स्वप्ने महिमानम अनुभवती वाक्य का अर्थ बताया गया है इस पर जो शंका हुई थी मन के स्वातंत्र विषयक उसका निराकरण हुआ दूसरी शंका की जा रही है ऐसे जितने भी आक्षेप जो वाक्य अर्थ बताया गया उस पर किए जाएंगे वादी के द्वारा उसका निराकरण करना पड़ता है प्रतिवादी को सिद्धांति को पूर्व पक्षी के आक्षेप यानि शंका का समाधान करना होता है तो एक शंका का समाधान हुआ तो दूसरी शंका उपस्थित हुई उसका भी समाधान करना पड़ेगा वो दूसरी शंका को बताया जा रहा है भाष्य में जो मन उपाधि सही तत्व इत्यादि वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु श्रुतिर विभूति नुतिर्भूतिव मनस्वातंत्र वक्त न शक्नोति। श्रुत्यंतर विरोधापत्ते अतो अत्र देव श्रुतरोधाते अशबन क्षेत्र उच्यते तत स्वातंत्र शेयर मन ते मन उपाधिहित पूर्वपक्षी यंकाकर्ता हैं क्या शंका करते हैं कि जो आपने स्वप्नानुभव के प्रति मन को कर्ता के रूप में इस वाक्य से प्रस्तुत किया वह अनुभव के कर्ता के रूप में मन को प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाएगा वह तुम न शक्नोती क्यों कहते इसलिए कि श्रुत्यंतर विरोधापत्य यह श्रुति यदि स्वप्नावस्था में महिमा का अनुभवीता मन को बताएगी तो अन्य श्रुति का विरोध उसे स्वीकार करना पड़ेगा दूसरी श्रुति विरोध करने के लिए उपस्थित हो जाएगी श्रुत्यंतर कौन सी है तो चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कारण बताइए बृहदारण्य का वचन अत्र पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति इति श्रुत्यांतर ये श्रुत्यांतर है बृहदारण्य का वचन अत्र पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति ये जो अन्य श्रुति है यह बता रही है इस श्रुतिस्थ अ शब्द का अर्थ है स्वप्न तो स्वप्न अवस्था में जो इस श्रुतिस्थ अत्र शब्द का अर्थ है अत्र ऐसा स्वप्ने महिमुवती जागृत और सुसुप्ति का अंतराल वही बृहदारण्य श्रुति स्थ अत्र शब्द का भी अर्थ है अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती ये जो बृहदारण्य श्रुति है इसमें भी अत्र शब्द का अर्थ है जाग्रत स्वप्न और सुसुप्ति का अंतराल वह है स्वप्न अवस्था और उस अवस्था में अयम पुरुषः यानी ये जो आत्मा है अयम पुरुष शब्द से लेना आत्मा को वह स्वयं ज्योतिर्भवती स्वयं ज्योति है यानि स्वयं प्रकाश है वहाँ जागृत अवस्था में जैसे दिन में सूर्य ज्योति है रात में चंद्रमा या अग्नि आदि ज्योतियाँ हैं और चंद्रमा ज्योति भी ना हो सूर्य ज्योति भी ना हो कोई अग्नि भी ना हो अमावस्या की रात्रि में कहीं जंगल में हैं तो वहाँ शब्द भी ज्योति बन जाता है आवाज़ देते हैं यदि और जिस दिशा से उस वाक्य का उत्तर आता है तो समझा जाता है कि उधर कोई ना कोई मनुष्य है तो उधर ही व्यक्ति चलना शुरू कर देता है तो जो शब्द हैं वो भी ज्योति बन गया आंख से तो कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन जिस दिशा से शब्द आया व्यक्ति उधर जाता है और स्वप्न में तो ये सारी ज्योतिया शांत हो जाती है तो लेकिन वहां भी सारा व्यवहार हो जाता है जैसे दिन में सूर्य होता है ऐसा सूर्य भी नहीं है चंद्रमा भी नहीं है आग भी नहीं है व्यावहारिक जो जो इंद्रिया भी शांत है लेकिन सारा व्यवहार हो रहा है तो वहाँ किससे हो रहा है आत्मज्योति से <coughs> वह आत्मज्योति स्वयं प्रकाश है ऐसा वहाँ पर कहा गया अत्र एयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती ह तो आत्मा लेना है और ये जो आत्मा है वो शुद्ध आत्मा साक्षी उसे कहा जा रहा है स्वयं ज्योति तो ये कह रहे हैं कि यदि वहां पर आप मन को अनुभविता के रूप में उपस्थित रखोगे स्वप्न में तो फिर तो मन ज्योति विद्यमान है ज्योत्यंतर तो जैसे जागृत अवस्था में सूर्य ज्योति रहता है दिन में तो उसमें व्यवहार करता है ऐसा मन यदि रहेगा स्वप्न अवस्था में तो माना जाएगा कि मन रूप जो ज्योति है उसी से स्वप्न का व्यवहार हो रहा है स्वप्न का अनुभविता यदि मन होगा तो ऐसा मानना पड़ेगा तो आत्मा का स्वयं ज्योतिष बताने वाली श्रुति स्वप्न में जो आत्मा को स्वयं ज्योति बता रही है वो बाधित हो जाएगी उसका विरोध होगा वो तो तब मानना स्वयं ज्योति तो सिद्ध होगा कि कोई भी ज्योति ना हो प्रकाश ना हो अकेला आत्मा ही हो तब तो स्वप्नावस्था में आत्मा का स्वयं ज्योतिष सिद्ध किया जा सकता है ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी पूछते हैं कि इस वाक्य के द्वारा स्वप्नावस्था में महिमा के अनुभविता के रूप में मन को कहना पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति इस श्रुति के साथ है। उसका विरोध होगा ये शंका की जा रही है कि ननु इम श्रुतिर्भूतिवे मनस्वातंत्र वक्तु न शक्नोति श्रुत्यंतर विरोधापत्ते अतो अत्र देवशब्दे न क्षेत्रज्ञ उच्यते इसलिए मानना चाहिए अत्र यहाँ पर महिमा के अनुभव के रूप में अनुभविता के रूप में देव शब्द से मन को न कह करके क्षेत्रज्ञ को कहा जा रहा है मन को नहीं कहा जा रहा है क्षेत्रज्ञ को कहा जा रहा है ऐसा माना जा ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय कि अतो श्रुत्यंतर का विरोध न हो इसलिए अत्र देवशब्दे न क्षेत्रज्ञ एव उच्य थे शब्द से क्षेत्रज्ञ को बताया जा रहा है ऐसा पूर्व पक्षी कहेंगे शंका करने वाले तस्व स्वत स्वातंत्र तो तस्वान क्षेत्रज्ञ एव क्षेत्र ज्ञा जीव आत्मा और उसी को मानो जीवात्मा को यहाँ पर महिमा का अनुभविता और उसी में स्वतः स्वातंत्र मान लो मन उपाधि निमित्तक स्वातंत्र मत मान लो का मतलब आत्मा को स्वतः ही प्रमाता मान लो अनुभविता मान लो अनुभव के प्रति कर्तृत्व आत्मा का स्वरूप है अनुभवित्व न कि उसमें अनुभवित्व औपाधिक मन उपाधि निमित्तक अनुभवित्व नहीं स्वतः अनुभवित्व है ऐसा माना जाए ये कहते हैं पूर्व तस्व स्वत स्वातंत्र शंकते ये शंका करते हैं मन उपाधि सहितत्वे सहित स्वयं काले क्षेत्र इति स्वयज्योतिष्व तो जो आत्मा को स्वतः अनुभविता मानना चाहते हैं उनको केचित शब्द से ग्रहण करना तो अनुभवी आ, आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वतः स्वीकार करने वाले विचारकों में कौन कौन है वैशेषिक नयायिक और ये योगी क्या मीमांसक ये कहते हैं स्वत ही आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व है तीनों आत्मा स्वतः भोक्ता है तो उनकी ये शंका है एक प्रकार से कि मन उपाधि सहित स्वप्न के समय आत्मा के साथ मन रूप उपाधि रहती है ऐसा मानने पर क्षेत्र से स्वयं ज्योतिष्व बाध्यत तो क्षेत्रज्ञ में स्वयं ज्योतिष्व का बाद होगा जो अत्र पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवती इस वाक्य के द्वारा क्षेत्रज्ञ को यानि आत्मा को बताया गया स्वयं ज्योति उसका बाध होगा इस प्रकार ये वैशेषिक न्यायिक मीमांसकों का मानना है तन इत्यादि से इसका इन लोगों की शंका का निराकरण कर रहे हैं इसका अवतरण है टीका में तो श्रु स्वयं ज्योतिषोधकश्रुति ये तो ये जो कहा कि श्रुत्यंतर ये स्वयं ज्योतिषत भाष्य में न क्षेत्र से स्वयं ज्योतिष बाध्येत यहाँ स्वयं ज्योतिष से स्वयं ज्योतिष अर्थ न लेकर के स्वयं ज्योतिष आत्मा में बताने वाली श्रुति को लेना इसलिए स्वयं ज्योतिष इस प्रतीक के बाद में टीकाकार लिखते हैं स्वयं ज्योतिषोधक श्रुति इत स्वयं ज्योतिष्व को आत्मा में बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति का बाद होगा यदि आत्मा को मन रूप उपाधि से युक्त मानेंगे स्वप्नावस्था में तो, तो पूर्व पक्ष का अभिप्राय है मन रूप उपाधि से भी रहित स्वप्नावस्था में आत्मा होगा तब उसमें स्वयं ज्योतिष्रुति बताएगी ये अभिप्राय है तो आगे कहते हैं अन्यथा ते अतीयस दीपादीनाव वास्तव तधाभा तो अन्यथा द्वितीय सत्वेपि इव वास्तवस्य तस्य बाधा भावात इत्यत्र तधाभा मनस सत्वे ज्योतिरंतरस्य मनसो आत्मनः स्वयं विद्वादत्म स्वयज्योतिष्व बोधनमें नक्यंति कार्यस्य बोधनस्य बाधो अभिप्रेत उत तद्बोधनूप कार्य सिद्ध्यथ मनसोभा विवक्षि श्रुतौ तो इसमें तो ये कहते हैं उक्तम अर्थम ये जो टिप्पणी है ना छह नंबर में अन्यथा इत्यादि पर इसमें लीजिए कि उक्तम अर्थम अन्य मान अनष्टेना पिनष्टि ये हमारी इसमें गलत छपा है कैसे हैं वो छह नंबर टिप्पणी में कुछ नए पुस्तक में इधर इधर तो तो नया पुस्तक है यही संस्करण कुछ नए भी थे किसी किसी के पास ये तो यही है अंतर ंतरसत्व न बाध्यते तद्वत् द्वितीयस्य तीय मनस न तथा च बाध्य बाध्यते बाध्यते इति बाध्य अपतेत तीयसत्वी दीपदीनाव बाधा भावातो इत्यत्र बाधाभा मनोसह और न तब बाध्यता तथा च तो मन सहित उमन उपाधि सहित स्वप्न काले क्षेत्र से स्वयं ज्योतिष इति के ऐसा कुछ लोग कहते हैं और आगे कहते हैं त ज्योतिष बाध्येत केचिदी त्रुत्यर्थ अ भ्रांति त वो तो विकल्प तो आगे का समझ में आ रहा है अन्यथा टिप्पणी का भी थोड़ा ये लिखा है ना उक्तम अर्थम पदच्छेद भी करते हैं तो अन्य मानम अनिष्टे न तो ये कहते हैं अन्यथा द्वितीय इव वास्तवस्य तस्य बाधा वास्तवस्त अन्यथा का अर्थ करना होगा ये जो स्वयं ज्योतिष्व मूल भाष्य में है स्वयं ज्योतिष शब्द के कर्म के रूप में भाष्य में क्षेत्र स्वयं ज्योतिष तो ये स्वयं ज्योतिष को के कर्म के रूप में बताया है श्रुत्यर्थ को पूर्व पक्षी ने ये कहते हैं यदि मन रूप उपाधि के साथ स्वप्नावस्था में आत्मा रहेगा यानी आत्मा की मनरूप उपाधि को भी स्वीकार करेंगे स्वप्नावस्था में यदि तो ये जो मनरूप उपाधि रहेगी तो दो मानने पड़ेंगे एक आत्मा भी है और एक मनरूप उपाधि भी है तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि आत्मा का स्वयं ज्योतिष सिद्ध नहीं हो पाएगा उसका बाद होगा इसलिए सिद्धांति ने श्रुति अर्थ किया है तो पूर्व पक्षी ने वहां पर यह कहा कि अर्थम ये क्या नाम स्वयं ज्योतिषम बाध्यता उस स्वयं ज्योतिषम बाध्यता का अर्थ स्वयं ज्योतिष न करके स्वयं ज्योतिष को बताने वाली श्रुति करना और स्वयं ज्योतिष को बताने वाले श्रुति का बाद होगा ऐसा माना जाए <के दिए> हैं? आत्मा का नहीं आत्मा के स्वयं ज्योतिष का बाद नहीं स्वयं ज्योतिष को बताने वाला जो प्रमाण है वो श्रुतियंतर रूप से जो कहा गया था वो आत्म, आ, आत्मा अत्र आत्मा स्वयं ज्योतिर्भवती अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती जो श्रुति है इस श्रुति का बाद होगा न कि इस श्रुति के द्वारा बताए गए अर्थ का बाद कहते अर्थ का बाध मानने पर क्या होगा अन्यथा अन्यथा का अर्थ है स्वयं ज्योतिष का बाध मानेंगे न कि स्वयं ज्योतिष प्रतिपादक श्रुति का बाध तो उस पक्ष में ये दोष आता है इसलिए श्रुति को लिया गया यहां पर कि द्वितीय सत्वी से टीका में टीकाकार कहते हैं कि द्वितीय सत्वे वास्तवस्य तस्य बाधा तस्त तो जैसे दीप स्वयं भी भासता है और अपने से संबद्ध जितने भी प्रकाश्य वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है भाषित करता है जैसे आत्मा ऐसे ये जो आ, दूसरा एक दीप उसके पास रखेंगे तो दूसरा दीप रखने मात्र से पहले दीप का जो स्वयं स्वयंभाषत्व है स्वयं प्रकाशत्व है वो बाधित नहीं होता है ये नहीं कि दूसरे दीप से पहला दीप प्रकाशित हो रहा है और वह अन्य अपने प्रकाश वस्तु को प्रकाशित कर रहा है ऐसा नहीं जब अकेला रहेगा तो अपने आप से भासित होगा और दूसरा दीप रहेगा तो उसमें दीपांतर भाष्यत्व होगा स्वयं स्वयंभाष्यत्व नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता ओ चाहे दस दीप भी एक साथ जला करके रख लें तब भी हर एक दीप स्वयं अपने आप से ही प्रकाशित हो रहा है उसका स्वयं प्रकाशत्व स्वयं भाषमानत्व बाधित नहीं होता है वैसा ही रहता है ना तो ए, दीप एक दीप के पास में दीपांतर के आने से पहले से विद्यमान दीप का स्वयं भासत्व जय से बाधित नहीं होता है बना ही रहता है उसे स्वयं प्रकाश ही माना जाता है ऐसे ही आत्मा यदि स्वयं प्रकाश है तो उसके पास में स्वप्नावस्था में मन रूप ज्योति के रहने पर भी उसका स्वयं प्रकाशत्व तो बाधित नहीं होगा और यहां पर पूर्व पक्षी ने कहा स्वयं ज्योतिष्व बाध्य था तो गलत होगा इसलिए वहां पर स्वयं ज्योतिष का अर्थ लेना स्वयं ज्योतिष को बताने वाली श्रुति उसमें अप्रामान्य की आपत्ति आएगी ऐसी शंका पूर्व पक्षी यदि करते हैं तो इसका मानांतर विरोध दिखा करके निराकरण कर रहे हैं ये यहां पर कहते हैं कि उक्तम अर्थम अन्य मानम निष्ठेन ये जो में में है ना उत्त अमिष्ट न पिनष्टि अच्छा हाँ उक्तम अर्थम मन्य अमन्य मानम अनिष्ट पिनष्टी पिनष्टि नश निकालना जो उक्त अर्थ है इसको स्वीकार न करने वाले जो है उक्त अर्थ है स्वप्न अवस्था में स्वयं ज्योतिष आत्मा का और वहां पर स्वप्न में महिमा का अनुभव करने वाला वो है आ, मन मन में अनुभवी तत्व कहा ना तो मन में अनुभवी तृत्व मानने पर पूर्व पक्षी को आत्मा के स्वयं ज्योतिष का बाध प्रतीत हो रहा है ये ये कह रहे है पूर्व पक्षी तो उक्तम अर्थम शब्द से तो लीजिए ये जो उक्त अर्थ है अत्र ऐसे स्वप्न महिमानम अनुभवती के द्वारा बताया गया अर्थ कि स्वप्न में महिमा का अनुभव करता मन है एस देवह शब्द का अर्थ देव मन है और वही महिमा का अनुभवीता है और उस मन उपाधि को लेकर के स्वप्न अनुभवी आत्मा में भी है स्वतः नहीं मन रूप उपाधि को लेकर के है ये है उक्त अर्थ टिप्पणी में जो उक्तम अर्थम शब्द से लिखते है ना उत्तम अर्थम का अर्थ निकलेगा वह अभी जो अत्र स्वप्ने महिमानम अनुभवती वाक्य का अर्थ बताया कि स्वप्न अनुभवी आत्मा में स्वतः नहीं है मन उपाधि को लेकर के है औपाधिक है ये उक्त अर्थ हुआ इस वाक्य का और इसको अमन्यमानम ऐसा निकालिए अमन्यमान इसको स्वीकार न करने वाले और केवल स्वप्न में क्षेत्रज्ञ को ही यानी शुद्ध आत्म स्वरूप को ही अनुभविता मानना चाहते हैं जो वो हो गए पूर्व पक्षी उक्त अर्थ को अस्वीकार करने वाले और उनको अनिष्टे पिनष्टी ऐसे निकालिए अनिष्ट पिनष्टी तो अनिष्ट ये आ, उक्त अर्थ जो है मन रूपी उपाधि में वस्तुतः स्वप्नावस्था का अनुभवित्व और आत्मा में उस उपाधि के कारण आरो, आरोपित अनुभवी ऋत्व इस अर्थ को जो स्वीकार नहीं करते हैं उनका पिनष्टी का अर्थ निकलेगा खंडन करते हैं निराकरण करते हैं उसको चूर चूर करते हैं उनको उनके सिद्धांत को का अर्थ है उनका खंडन करते हैं ये बताते हैं कि भले ही मन रूप उपाधि को वहां स्वीकार करते हैं तब भी आत्मा का अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती के द्वारा बताया गया स्वयं ज्योतिषो बाधित नहीं होगा वो बना रहेगा ये बताते हैं जैसे एक दीप का स्वयंभाषत्व दीपांतर के आने से बाधित नहीं होता है ऐसे आत्मा यदि स्वरूपतः स्वयं भाषा है स्वयं प्रकाश है तो मन रूपी ज्योति के आत्मा के साथ रहने से आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व का बाध नहीं होगा अरे यदि बाध होता है ऐसा कहते हैं तो मानना चाहिए कि अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती ये जो श्रुति है इस श्रुति का अर्थ ही ठीक ठीक समझ नहीं पाए इस श्रुति का जो बाध मानना चाहते हैं नहीं मन तो स्वयं प्रकाश नहीं हाँ दीप का दो दीप का इसमें से एक स्वयं प्रकाश है यानी दोनों स्वयं प्रकाश है दीप और यहां आत्मा स्वयं प्रकाश है और पूर्व पक्षी कहते हैं आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व का बाद होगा मन रूपी ज्योति को स्वीकार करेंगे तो इस पर आपकी शंका है कि मन तो जड़ है यानी स्वयं प्रकाश नहीं है पर प्रकाश है लेकिन ज्योति स्वरूप मान करके आत्मा के तरह ही जैसे जागृत अवस्था में सूर्यादि को ज्योति माना शब्द को ज्योति माना यानी प्रकाशक माना ऐसे मन भी प्रकाशक है प्रका अपने अर्थ का ज्ञान कराता है सुख दुख का ज्ञान मन से होता है मन ज्ञान का साधन होने से तो जैसे ये सूर्यादि प्रकाश ज्ञान के साधन हैं चक्षरादि और शब्द आदि भी अर्थ के प्रकाशक हैं इसलिए उनको भी ज्योति के तरह ज्योति माना है तो मन भी ज्योति है और ज्योति होने से वो आत्मा के तरह ही उसे भी स्वयं प्रकाश समझ करके पूर्व पक्षी शंका करता है कि दो ज्योतियां यदि होगी तो एक आत्मज्योति और एक मन ज्योति तो अकेला आत्मा ही स्वयं ज्योति है ये नहीं कह सकते ये एक प्रकार से पूर्व पक्षी की शंका हो रही है इस शंका का निराकरण करने के लिए दीप दृष्टांत से सिद्धांती कहते हैं जैसे दो दीप आपस में पास में रखने पर भी उनका स्वयं प्रकाशत्व बाधित नहीं होता है ऐसे ही आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व बाधित नहीं होगा मन को स्वीकार करने पर भी इसलिए श्रुति का अर्थ तो वैसा का वैसा ही रहता है श्रुति के विरोध की शंका अनुचित है नहीं कर सकते इसे दिखाने के लिए अलग अलग दो विकल्प कर रहे हैं सिद्धांती। आप स्वप्न अवस्था में मन का क्यों अभाव मानना चाहते हो आत्मा के स्वयं ज्योतिष की सिद्धि नहीं हो पाएगी ये कहना चाहते हो तो स्वयं ज्योतिष्टों की सिद्धि तो आत्मा के पास में हजारों भी दूसरी ज्योतियाँ रहेगी जैसे एक दीप के पास दूसरे कितने भी दीप रहे तब भी दीप का स्वयंभाषत्व बाधित नहीं होता है ऐसे आत्मा का स्वयं ज्योतिषो बाधित नहीं होगा और यदि आपका ये कहना है कि श्रुति का जो अर्थ है श्रुति का कार्य है आत्मा का स्वयं ज्योतिष ज्ञापन करना वो बाधित होता है मन को स्वीकार करने पर इसलिए तो स्वप्न में गए हैं नहीं तो जाग्रत में ही आत्मा को स्वयं ज्योति बताते हैं क्या कौन उपाधि के कारण हा ठीक है तो इस पर क्या कहना है मैंने इस पर कुछ और आगे शंका करनी है या इतना है तो ये जो अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुति के अर्थ पर यानी इस श्रुति का विरोध दिखा रहे हैं आत्मा को मन के साथ स्वप्न अवस्था में स्वीकार करेंगे मन रूपी उपाधि रहेगी तो आत्मा स्वयं प्रकाश सिद्ध नहीं हो पाएगा इसका निराकरण जिस अभिप्राय से सिद्धांति कर रहे हैं वह अभिप्राय इस टीका वाक्य में टीकाकार ने स्पष्ट किया है कि जैसे एक दीप के पास में दीपांतर के रहने पर भी दीप का स्वयं प्रकाशत्व बाधित नहीं होता है इस दृष्टांत से मन रूप उपाधि को आत्मा में स्वप्नवस्था में स्वीकार करने पर भी स्वयं ज्योतिषों का बाध नहीं होगा इतने के लिए वो दृष्टांत है अब ओ दो विकल्प करके पूर्व पक्षिका निराकरण आगे सिद्धांति कर रहे हैं किम इत्यादि से अलग अलग दो विकल्प किए जा रहे हैं और ये है लंबा ये भी नहीं होगा और कल प्रतिपदा है कल प्रतिपदा है ना आजम शाह तो परसों इस पर चर्चा कल है बारह तेरा को हमको जाना है तो सुबह का या तो इसको ये जो संशय में पड़ा है इसको कर लेंगे परसों सुबह है? और द्वितीय को ये सुबह का तो पाठ होगा फिर द्वितिया से तेरा को तेरा तारीख है ना द्वितीया शाम को ब्रह्म सूत्र का वो कराएंगे आचार्य मोहन चैतन्य जी आ, आप लोगों का बहुत लोगों का तो नहीं हुआ ना शुरू से अध्यास भाष्य हा ब्रह्मसूत्र का शुरू वाला करना होगा तो शुरू वाला कर सकते हैं शाम को और सुबह आय उपनिषद प्रारंभ से इतने दिन में हो जाएगा एक उपनिषद पूरा हो जाएगा ऐसा वो 14 तारीख से सुबह का पाठ तेरह को तो ये जो बचा हुआ है एक शंका और समाधान इसको करेंगे हम हमें प्रश्न उपनिषद का ही तेरा को सुबह चौदह से सुबह उपनिषद और फिर शाम का ब्रह्म सूत्र का या कुछ आप लोग निश्चित कर लेना ओम भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पसेमाक्षत्रा स्थिर